राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम सर चन्द्रशेखर वेंकटरमन वर्ष 1922 भारत से इंग्लैंड जा रहे एक जहाज पर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अद्भुत रंग दिखाऊं। दिखाओ इधर आओ यहाँ से देखो ये से इस प्रिज्म के पार oh, good. ये तो बड़े गजब का नीला रंग है व सर ये ये रंग आया कैसे? <laughs> ये समुद्र के जल का ही रंग है हाँ इसे हमने देखा एक विशेष कोण से है ऐसा नीला रंग तो मैंने पहले कभी नहीं देखा ये तो ना आकाश के नीले रंग जैसा है ना समुद्र के नीले रंग जैसा <laughs> तुम जानते हो समुद्र का रंग नीला क्यों होता है ये जो सब जानते हैं समुद्र का पानी आकाश की परछाई पड़ने से नीला दिखता है और आकाश का रंग नीला क्यों होता है वाह, भी कोई बात हुई। आकाश का रंग नीला होता ही है वो तो बस होता है उसका क्या कारण हो सकता <laughs> है <laughs> अरे शॉर्ट जीवन में हर घटना के पीछे कारण होते हैं ठोस कारण सूर्य की किरणें। वातावरण में छितरे बिखरे अणुओं से टकराकर बिखरती हैं। सूर्य की किरणें कैसे बिखरती हैं? देखो जैसे जैसे कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर कैरम की गोटियों को छित्राता है ना, हु? वैसे ही वातावरण में मौजूद अणु सूर्य की किरणों को छित्राते हैं। किरणों के छिताने को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इस अपवर्तन के कारण ही हमें आकाश नीला दिखता है अच्छा यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें आकाश नीला दिखता है तो भला समुद्र नीला क्यों दिखता है आ, मेरा विचार है कि जब पानी के अणुओं से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हमें समुद्र नीला दिखता है डॉक्टर रामन तो प्रकृति की सुंदरता में भी गणित और भौतिकी के नियम ढूंढ लेते हैं <laughs> अपनी इस यात्रा के दौरान 33 वर्षीय भौतिकी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटारामन इंग्लैंड जा रहे थे वे ऑक्सफोर्ड में हो रही कांग्रेस ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में भारतीय प्रतिनिधि थे छोटी उम्र में बड़े बड़े काम करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को गणित और भौतिकी के विद्वान प्रोफेसर चंद्रशेखर अय्यर रामन और उनकी पत्नी पार्वती अम्माल के घर हुआ 14 वर्ष की आयु में ही वे छात्रवृत्ति पाकर मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने लगे वहीं से उन्होंने सोलह वर्ष की आयु में बीए और 18 वर्ष की आयु में एमए विशेष सम्मान के साथ पास किए कॉलेज में पढ़ते हुए भी रामन ध्वनि और प्रकाश संबंधी प्रयोग करते रहते थे मात्र 18 वर्ष की आयु में उनका शोध निबंध लंदन की विश्वविख्यात शोध पत्रिका फिलोसफिकल जनरल में प्रकाशित हो चुका था उन दिनों पढ़े लिखे भारतीयों के लिए यूरोप में अध्ययन आवश्यक था तभी वे आईसीएस अफसर बन सकते थे रामन यूरोप नहीं गए थे इसलिए वे इंडियन फाइनेंशियल सिविल सर्विस में आ गए नौकरी के साथ साथ रामन का शोध और अध्ययन भी चलता रहा २९ वर्ष के होते होते रामन के ३० शोध पत्र देश विदेश की प्रमुख शोध पत्रिकाओं में छप चुके थे इसी बीच लोक सुंदरी ऐसी उनका विवाह हो चुका था 1917 में लोक सुंदरी जी मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर बुलाया गया है अच्छा खुद सर आशुतोष मुखर्जी ने पत्र लिखा है सर आशुतोष मुखर्जी वो तो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज है ना न हाँ, और उससे भी बड़े गणितज्ञ वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी हैं। विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग कुछ ही समय पहले खुला है उसमें प्रोफेसर के रूप में मुझे बुलाया है आप बहुत खुश हैं? हाँ लोक सुंदरी कलकत्ता विश्वविद्यालय इस समय देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है मेघनाथ साह और सत्येंद्रनाथ बोस जैसे वैज्ञानिक वहाँ पहले ही काम कर रहे हैं और वहाँ आपकी प्रिय प्रयोगशालाएं भी तो हैं? है वहा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला भी है सच लोग सुंदरी अगर ये प्रयोगशालाएं ना होती तो मैं क्या करता नौकरी करते हुए भी मैं अगर शोध और अध्ययन जारी रख सका तो इन्हीं प्रयोगशालाओं के कारण रामन की संगीत में भी गहरी रुचि थी वे वाद्य यंत्रों की ध्वनि से जुड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों में विशेष रुचि रखते थे अपने एक शोध पत्र में रामन ने सिद्ध किया कि वायलिन बजाते हुए वायलिन के गज और उसके द्वारा छुए गए तार का कंपन समान होता है रामन ने बहुत से फोटोग्राफ खींचकर गज और तार के कंपनों की समानता दिखाई थी इससे पहले जर्मन वैज्ञानिक हेलम हॉल्स ने गज और तार के कंपन की समानता की बात तो की थी लेकिन वो इसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं कर पाए थे बाद में इसी विषय पर रामन का शोध पत्र जर्मनी की एक प्रमुख शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ यह सम्मान पाने वाले वे पहले गैर जर्मन थे 1919 से रामन ने प्रकाश के क्षेत्र में शोध आरंभ किए रामन ने पाया कि प्रकाश की किरणें जब हवा पानी कांच या किसी भी अन्य पारदर्शक माध्यम से गुजरती हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन आते हैं ये परिवर्तन माध्यम के अणुओं की विशेष बनावट के कारण होते हैं इस खोज को वैज्ञानिकों ने 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना इसे रामन प्रभाव का नाम दिया गया 1930 में इसी खोज के लिए रामन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1960 में लेजर के आविष्कार के बाद से रामन प्रभाव के अध्ययन में वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी है आज रामन प्रभाव अणुओं के ढांचों को जांचने का महत्वपूर्ण साधन है नोबेल पुरस्कार के साथ मिले धन से रामन ने सैकड़ों हीरे खरीदे अध्ययन और प्रयोग के लिए वे रत्नों के अणुओं पर ध्वनि और प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करने लगे अपने युग के महानतम वैज्ञानिकों में से एक होते हुए भी रामन को अभिमान छू तक नहीं गया था झूठी शान से वे कोसों दूर रहते थे और चापलूसी से भी सर नमस्कार मैं दीक्षित हूँ नमस्कार नमस्कार मैं रामन हूँ सर मैं ऑल इंडिया रेडियो से आया हूँ ये मेरी सहयोगी हैं सुमित्रा नमस्कार सर नमस्कार आप लोग किस कारण आए सर हम चाहते थे कि आप हमारे देश के किसी महान नेता के बारे में कुछ संस्मरण बताते <laughs> दीक्षित जी तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है जी जी मतलब <laughs> तो तुम मुझसे किसी महान नेता के बारे में मत पूछो जे? अगर मेरी कही बातें तुमने रेडियो पर प्रसारित कर दी तो तुम्हें फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा सर तो आप हमें कुछ नहीं बताएंगे आ, जरूर बताऊंगा मैं तुम्हें रंगों के बारे में बता सकता हूँ जानती हो गुलाब लाल क्यों दिखते हैं? हाँ सर गुलाब लाल इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो सूर्य के किरणों में मौजूद बाकी सभी रंगों को सोख लेते हैं सिवाय लाल रंग के शब्द एकदम ठीक सूर्य का प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है जी बैंगन बैंगनी रंग को छोड़कर शेष सभी रंगों को सोख लेते हैं और पत्तियां हरे रंग को छोड़कर यूं ही हमारे चारों तरफ रंग दिखते हैं वाह। जी सर आप रामन इफेक्ट के बारे में कुछ बताते तो हाँ हाँ क्यों नहीं देखो एक वैज्ञानिक थे एएच एच कॉम्पटन उन्होंने साबित किया था के किसी पदार्थ से गुजरने के बाद एक्स किरणों में कुछ परिवर्तन आते हैं जी, ये परिवर्तन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं जी सर और सर कॉम्पटन को उन्नीस में नोबेल पुरस्कार भी मिला था हाँ इसी खोज के लिए मिला था उन्हें नोबेल पुरस्कार जी। खैर मैं प्रकाश किरणों पर प्रयोग कर ही रहा था मैंने सोचा की क्या पारदर्शी माध्यम ऐसी गुजरने पर प्रकाश की प्रकृति भी बदलेगी मैंने अपने उपकरणों में कुछ परिवर्तन किए और प्रयोग शुरू किए जानते हैं कुल 200 रुपए के उपकरण थे मेरे कुछ तो मैंने खुद ही बनाए थे 1928 में मैंने पाया कि पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की प्रकृति में कुछ परिवर्तन आते हैं <laughs> इसे ही वैज्ञानिकों ने रामन इफेक्ट का नाम दिया भारत में वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने में रामन का योगदान भुलाया नहीं जा सकता उनके द्वारा प्रशिक्षित वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1970 में अपनी मृत्यु होने तक रामन निरंतर अपनी प्रयोगशाला में अध्ययन करते रहे उनका कहना था ज्ञान की तलाश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है क्योंकि अज्ञान ही सबसे बुरी दास्ता है राष्ट्र के विद्वानों और चिंतकों को हमेशा स्वतंत्रता संग्राम में आगे ही आगे रहना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता के सबसे बड़े शत्रु वो झूठ हैं जो सच का लबादा उड़े हैं जो मनुष्यों के मस्तिष्क को कुंद करके उसे अमंगल को स्वीकार करना सिखाते हैं जो उनके कट्टर शत्रुओं को उनके मित्रों के रूप में प्रस्तुत करते हैं मक्कारी भरा झूठ किसी भी घातक हथियार से अधिक खतरनाक है सर चंद्रशेखर वेंकटरमन अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आलेख मधु जोशी विशेष संयोजन स्वर्णा गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार सुरेश शास्त्री राम मैनी मंजू मैनी सुरेंद्र कौशिक कविता वैद्य और मालती कौशिक ध्वनियान दीपक पांडे निर्माण सहयोग रंजना पराशर निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल सुमित्रा